रे अरिष्टने द्रम पशेमार्चा जल्देमेवाल शांति शांति वृद्धवा अमरावती जाना पड़ा उनको अच्छा अच्छा तो अभी यहाँ अपार विद्या का विषय बता रहे हैं तो अपार विद्या को लेकर ही आगे नीचे अग्निहोत्र का विषय बताया था अभी वो अग्नि को लेकर कुछ बताना जा रहा है जिसमें आहुति दे रहे हैं ना अग्नि का भी अलग अलग स्वरूप है अग्नि का एक तो भूत अग्नि हो गई एक तो हिरण्य गर्भानि होती एक ज्ञान अग्नि होती उसका भी भेद किया भाई ये जो अग्नि है भूता आ, बहुत भूतात्मा अग्नि भौतिक होती था है आ, और जैसा वो कटुपनि में कहा गया चिंतन करने के लिए उस सब के अंदर विराजमान है हिरण्य उपासना के लिए और दूसरे एक है ज्ञान इसलिए अग्नि ही जरूरत माना जाता है अग्नि का स्वरूप <laughs> तो इसीलिए यहाँ जो अग्नि बता रहे जिसमें आहूति देने वाले तो जात वेदा जात वेदा में है ना जातम जातम व्यक्ति की जाता वेदा जाता मतलब हर एक व्यक्ति को जन्म से जानता है इसलिए जाता वेदा सर्वज्ञ कल व्यक्ष के सामने बोल देता ना को भगवान कौन है तुम यक्ष के सामने जाता वेदा मतलब जाता वेदा तो मैं अग्नि हूँ जाता वेदा एक नाम से काम चल रहा था अपना दूसरा विशेष नाम देखा है जाता वेदा हूँ दोनों कहा जाता वेदा हूँ करके तो उसको ऐसे ने सोचे इसके अंदर अभिमान है जान तो का तभी उन्होंने तो इसलिए उसी अग्नि का स्वरूप बता रहे है इस अग्नि की जो है ना आवती दे रहे तो भगवान ही अग्नि रूप ज्वाला के द्वारा सात ज्वाल जुवा के द्वारा ग्रहण ग्रसित कर है उनका। भगवान का मुख अग्नि है और उसकी सात जुवा है तो उसे ग्रहण करता बता है उनके गिनार काली काली च च च च च च मनोजवाचा मनोजवाचा सुलोहिताया सुलोहिताया विश्वरूपी विश्वरूपी देवी देवी सुोहिता्रवर्ण पुंगिनी विश्वी चीनीय सबसे पहली जीवा है उसकी काली काली बोल दो कृष्णा कृष्णवर्ण तो कृष्णवर्ण रूप से वो अन्य कुछ आहुतियों को ग्रहण करते हैं तो आहुति का अलग अलग है ना यद्यपि जो कृष्णवर्ण है पृथ्वी का धर्म माना है पृथ्वी को कृष्ण माना है चांदोर में ना, तीनी है ना हाँ। त्रीणी रूपाणी व सत्य कृष्ण रोहिता शुक्लम शुक्ल तीन ही रूप है तीनों का तीन माना है पिछले हाँ काली अर्थत कृष्णवर्ण होने के कारण वो काली कहा गया कराली कराली बोलते वो कृष्णावर्ण में भी भयंकर कराल बोलते भयंकर है मतलब आ, में। करालम कराल बोल बोलते विकरा ग्यारह ग्यारहवीं ग्यारहवें में भी अपना हमामी शमी शामी उसमें भी है करालम करम बोलो भयंकर तो चा और मनोजवा और वो कैसा है मनोजवा तो मनोजवा का मतलब यहाँ आया है थोड़ा लघुपन को धारण करता है ये अपना मार्कंडेय पुराण में बता दिया मनोजवाच या जीवा लगिमा गुणलक्षण वहाँ वर्णन करते हुए पुराण में जीवा को स्त्रीलिंग के मनोजवा हाँ मनोजवा किया तो ये उसका है ना अपना अर्ची का उदाहरण उदाहरण है ना तो वहाँ का मन की गति गति गति वाली नहीं नहीं तो इतना गति, इतना गति नहीं जा रहे इसलिए वहाँ लक्षण किया उन्होंने अच्छा अपना या जिवा लगीमा गुणा लक्षणा ऐसा किया है रूप से वो उस गुण वाला है उसको मनोजवा कहा लगीमा का माने छो, छोटा गरिमा गरिमा है ना लगी लघु छोटा भाव होता हाँ, हाँ, हाँ। है भाव ना हरिमा हाँ, हाँ, गरिमा वरिमा लगीमा ईशित्व अष्ट सिद्धि हनुमान है ना हाँ। मुकुंदा कुंद शंका खरवा मकर नव निधि है हनुमान जी तो इसलिए मनोजवा गरिमा ईषित्व हो गया गरिमा महिमा वरीमा वरीमा अच्छा द्री और बाद में यत्रा काम एक है लघुमा लघिमा बोलते लघु भाव लगिमा गरिमा हाँ और ईषित वशिवा य काम याम बोलते जहाँ इच्छा हो वहाँ जा सकता ये भी एक तो मनोजवा ऐसा कुछ हाँ? आता काम यहाँ ऐसे स्लोक तो मुझे याद नहीं तो मन के समान मनोजवा जैसे मन छोटा भी होता है ना बड़ा भी होता है मन दोनों है मन में दोनों धर्म घटने बढ़ने वाले छोटे वस्तु को ग्रहण करते है मन चोटा हो जाता है बड़े वस्तु के तो बोलते है ना स्थूल बुद्धि बोलते स्थूल बुद्धि मतलब बुद्धि बुद्धि तो क्या ना है? सूक्ष्म पदार्थ ग्रहण ग्रहण करते उसका हाँ। तो और और जी जी। तो को तो मन वो मनोजवाबोहितालोहिता बोलते सुष्टुम अत्यंत रक्त वर्ण सुना लोहित अत्यंत रक्त वर्ण से दे दीप्यमान हो वाला। उसमें भी सुष्टुष्ट सुलोहिता याचा और धूम्र वर्णा सुधूम्र वर्णा धूम्र वर्ण के समान भी लाल भी नहीं हल्का मिला हुआ भूरा रंग जैसा धूम्र वर्णा ये जीववा है ग्रे कलर हाँ सुधूम्र और स्पुल्लिंग ने अत्यंत एकदम स्पुल्लिंग उसमें धक धक करके वो भी जीवा जैसे जैसे आप आहूति डालेंगे तो स्पुल्लिंग ने और विश्व रुचि देवी एक ही है वो विश्व रुचि बोलते फैल जाती चारों तरफ से आहुति करने के लिए है ना चारों तरफ से एकदम फैल जाती इसलिए विश्वरुचि सात हो गए काली कराली दो मनोजवा तीन सुलोहिता चार पाँच नहीं विश्वरुचि छः और विश्व रूपी सात देवी के साथ मिशेषण विश्वरूपी चवी विश्वरूपी देवी एक अलग ने क्योंकि अर्चे है ना ज्वाला तो शक्ति पराकला के पर देवी कहा सभी माने, सभी माने सातों को देवी कह दिया हाँ। आप में हमाचल में। तो वहां ये आप तो ज्वाला सात ज्वाला रहती, कभी कभी रहती। अच्छा। विशेष। कभी कभी नहीं रहती हमने तो कई ज्वाला विशेष तो सात प्रधान रहता ऐसे तो बहुत होते मुख्य रूप से सात वही सात जुवा मानते माता जी को वहाँ जुवा गिरी थी ना अभी तक अग्नि कहाँ हाँ, से प्रकट हो रहा है कैसे? बहुत वैज्ञानिकों ने खोज किया बहुत नहीं मिला पहले गैस होगा करके कुछ भी नहीं, नहीं पड़ता। वो अकबर के समय में किसने उनको भड़का दिया था अकबर को हिंदुओं का यह है उसको बंद करवाओ करके तो उन्होंने पहले क्या किया उसके ऊपर जल छोड़ दिया तो जल के ऊपर जलने लग गए उसके बाद लोहा मड़वा दिया लोहे को फाट करके दिया तभी वो समझ गए मेरे से गलती हो गई थे वहाँ से सोने का चत्र बनाकर यहाँ तक पैदल आ दिल्ली से वहाँ से से तो वहाँ मंदिर के आसपास पास गए वहाँ टक्कर लग गए छाता गिर गए नीचे पत्थर का बना अभी भी आप जाएंगे ना बाहर आए वो पत्थर का बन गए पूरा छाता माता जी ने स्वीकार नहीं किया वहाँ तक तो पहुँच तो गए थे किंतु स्वीकार नहीं किया विलक्षण है वैज्ञानिकों ने बहुत खोज किया लगातारूर्ति उसको नहीं मिला गैस से हो तो, तो भी तो गैस नहीं नहीं नहीं कुछ नहीं। तो कितनी तेज है है है है मंदिर थोड़े मूर्ति वही वही नीचे जो जीवा गिरी बोलते माता जी उधर तो हिंगलाज में मेदा गिर गए ना पाकिस्तान में इसलिए ना भारत है पहले पूरा शक्ति का रूप मानते थे हाँ। तो मेदा गया पाकिस्तान में हाँ। पैर गया श्रीलंका में हाँ। दाया हाथ गया बांग्लादेश में अच्छा ढाकेश्वरी है ना ढाकेश्वरी बांग्लादेश हाँ वो हाथ गए भारत इसमें पूरा गिरा था ना पैर हमसे हाँ। श्रीलंका में मे, मेदा माने शरीर का दिमाग कहे न चिंतन शक्ति का उसको मेदा हमसे वहाँ एक दिखाया क्यों एक श्रीलंका में गिरा एक पर? श्रीलंका और दूसरा जो हाथ उधार गए कुछ रहा मानते बांग्लाय का मतलब अत्यंत एकदम धग धग जलती हुई लप लप जलती हुई लीला करने जैसा लीला नहीं है जैसे जैसा हवी डालेंगे वैसे वैसे वो ग्रहण करने के लिए आगे आते है जैसे कोई दान देते समय आगे आगे आते है ना तो वैसे अग्नि भी पास में आती है एक स्वीकार करने के लिए तो इसलिए बोले ले लाए इसलिए कभी कभी अग्नि रुट जाती है आप यज्ञ मंडप को जलाते मानते उस होने से तो वहाँ आया विधान क्या है अग्नय अष्ट कपाल निर्वाह शांति करने के यज्ञ में कभी कभी आग लगती है ना स्वामी जी अभी लगी थी ना तेलंगाना में अच्छा यज्ञ में भयंकर राष्ट्रपति और माने बड़े बड़े गए थे मतलब अच्छा। करोड़ वगैरह नहीं अच्छा सैकड़ों करोड़ अच्छा नहीं माना बना हुआ था हाँ। इसलिए उसको प्रायश्चित करना पड़ता है अग्नि अष्ट कपालम निर्वा पे थे केवल शांति के लिए है ना अग्नि के लिए दोबारा उसमें आठ कपाल पूर्ण माना की आहूति देना पड़ता है शांति के और वो भी मैंने अंतिम में आकर के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी गए तो उसमें कोई त्रुटि हो गई स्वीकार नहीं किया आग लगा। ये अच्छा है। माना जाता तो इसलिए बोल रहे ले ये मान ले ये माना, माना मतलब लपलप होती हुई पता नहीं लगता है जब वो किसी को जलाने का होता है ना तो एकदम लपेट आ जाते हुआ निकलते ना फ एकदम निकल के तो त्यौहारी जी ने फक, एक बार ऐज्ञा किया था वहां भी उनके भी हुआ वो बोल रहे बाद में उस स्वामी बड़े स्वामी जी थे उन्होंने कहा इधर आकर था ला आग करता फट जाए जाकर उधर जाए जाके लगी था तो हाँ। तो इतना दूर में दूर में था कुटे वहाँ लग गए बड़े स्वामी हाँ तो बाद में उसको बाद में कोई नहीं बस आगे पसंद उसके दूसरा बता दे कुछ ऐसा कभी होता है तो लेलायम आना लेलाय मत लप लप होती हुई तो ये सप्त जीव वहा अग्नि के साथ जुवा मानी जाने भाषा में देखें काली कराली चा मनोजवा इसलिए बादशाह करने ने वाक्य नहीं किया पुराण का है सब इसलिए वाक्य नहीं के। काली है कराली है मनोजवा है सुलोिता है सुधूम्र वर्णा सुलिंगिनी विश्व ऋतिचा पुराण से आया ये हाँ ये पुराण के इसी को लेकर पुराण में विस्तार के, के। है और किस जीव से कौन से आहुति ग्रहण करते हैं वहाँ पुराण में बता दिया सभी जीवा से सब नहीं लेते, अलग अलग जुवा से वो ग्रहण करती है तो लेला बोलते जीव इिवाद्या कालिया बोलते काली से लेकर काली आदि काल्याद्याण अग्नि की जीवा है माने तो भी दोष नहीं है अग्नि हाँ, ये जीवा जैसा माना जाता इसे ग्रहण करती है ना तो इसलिए काल्याद्या ऊपर है ना काली आदि काली हो गया यण हो गया तो वहां से प्रारंभ करके विश्वरुचांता विश्व रुचि पर स्त्रीलिंग के कारण हो गया हाँ हाँ काली, काली है ना ये सब जीबंत है अर्ची को लेकर है ना श्रीलिंग होता है इसलिए अग्नि को लेके नहीं होता है अर्ची को लेकर तो ये यहाँ तक कहा तक विश्व रुचि देवी उसका उसका ये विशेषण है किंतु नाम है विश्वरुचि देवी तो वहाँ तक ये जो सात जीवा है अग्नि की लीलायमान लीलायमान कर अग्नि रवि आहुति ग्रसनार्थ बी बता रहे अग्नि है ना आहुति को ग्रहण करने के लिए एकदम अपनी ज्वाला जीवा बाहर निकलती एकदम लप लप करके यही लीलायमान ग्रसनाथ आहुति ग्रसनार्थ गीता ग्रस सप्तुवा देवी होने के कारण हाँ, मतलब आवती ग्रहण करने के लिए सात युवा समान निकालती देवी का विशेषण विश्वरुचि देवी, देवी।, हाँ, देवी का मतलब प्रकाश मान वो विश्व देवी एक ही साथ है चा आता है ना जो चकार जहा भी आता है तो पूर्व और उत्तर का एक माना जाता है बीच में जो चकार डालते विश्वरुचि चा देवी है ना वो को छोड़कर किसी का को जोड़ा जाता है एक व्याकरण का नियम है बाकी किसके साथ नहीं जाएगा वो तो तो विश्व रुचि देवी हाँ। बाकी के साथ देवी नहीं लगेगा पुल्लिंग होगा जो अग्नि आज एकादशी है ना दो का हाँ। तो उपयोग किया तीन का शर्तिला क्या है आप श्लोक बताते है ना तिल स्नान तिल दाने तिल उदक दके दो हो गया। तीन हो गया गया हम ना कौन स्नान किया उन्न लगाया अच्छा और दिया अच्छा अब बाकी तीन का रह गया वो देखते मानते तीन तरीके बाकी रह गए ना तीन का ऐसा तो तिल फलाहारी नहीं आज खा सकते आ? तिल फलाहारी में नहीं मानते नहीं आज खा पा सकते हैं तो क्योंकि फलाहारी में तिल का तेल प्रयोग नहीं होता है नहीं तो बोला गया है जो हम खिचड़ी खाते है सावा की हविष अन्न है वो ले सकते है सावा है हाँ। चावल मिलता है छोटे छोटे जंगली चिन्नी चावल बोलते हैं उपवास में ले सकते वो चावल ही है आपको मालूम पड़ेगा चावल है महंगा है फलाहार चावल अच्छा मैं तो ले सकते वो तो जंगल में होता है उसको जिन्नी चावल बोलते हैं वो भी सेवन कर सकते हविष अन्न मानते जो फलाहार में कोई निर्णय नहीं निर्दिष्ट नहीं देश काल के अनुसार बदलता है जैसा उधर हमारे वहाँ लौकी चलती है महाराष्ट्र में लौकी प्रयोग नहीं करतेमल का लेते हैं महाराष्ट्र में लो की फलाहार नहीं करते हैं और कुछ जगह में कद्दू चलता है इसलिए फलाहार का है बस हाँ हविष उत्तम है सबसे उत्तम फल धूलती है बाकी के लिए तो सब मना कर रहे हैं। हाँ तो आपको उपमा खाएंगे फलाहार में <laughs> <laughs> वो उपमा है ना ये उनका उपमा है रवा रवा हाँ, रवा का वो फलाहार है उनका बंगाल में भी वही फलहार है बंगाल में तो फल रोटी नहीं खाता रोटी नहीं खाता पड़ता है, तो तो तो है। बंगाल में वो वो ये में भी ऐसे में भी ना है पिछले वो देश काल का मुख्य रूप से फलह बोलते फल और दूध ये सबसे उत्तम बाकी तो अपना बाकी देखे सूरण है उसको मानते है फल शक्कर को मान लिया और गाजर को नहीं मानते गाजर को नहीं मानते को नहीं मानते, <laughs> और गांधी को मान लिया आलू को, को तो मान तो लिया।, लिया आलू को मान लिया तो इसीलिए बस वो अपना गाड़ी है ना, गाड़ी गजर ना भी में। तो नहीं है। हाँ कुछ जगह में लाल मिर्ची को नहीं मानते कुछ लाल मिर्ची मानते धनिया को भी नहीं मानते हरा मिर्ची तो पाते है हरा मिर्ची डालते तो इसीलिए चल रहे अलग अलग प्रथा है इसमें कोई आगरा बस फलाहार का मुख्य है एकादशी का मुख्य मतलब एक ग्यारह इंद्रियों को संयम करना मुख्य हुई एकादशी है ना वो वही मुख्य एकादशी बस भाया इंद्रिया और एक अंत उसी का मुख्य ऐसा नहीं पुराण में एकादशी का बहुत महत्व है बहुत अलग अलग है ना न अंबरिषेक हो गए बहुत बड़े रुकमांगद हो गए रुकमांत तो महाभारत के समय थे हाँ महाभारत रुकमान एकादशी के लिए भगवान ने बहुत प्रयत्न किया था मोहिनी का रूप धारण करके नहीं माना उन्होंने एकादशी व्रत किया था हाँ क्योंकि तो रुकमांगत थे ना उसकी एक पहली पत्नी थी और दूसरे एक पत्नी थे बहुत सुंदर उसी वो जैसा वो संतन हुआ था ना सत्यावती कोई गंगा जी को संतन की पहली पत्नी थी ना सत्यवती हाँ, थी गंगाजी। पहले गंगा जी पहले गंगा जी थी गंगा जी ने शरदे के ऊपर शादी किया था ना उससे हाँ, मेरे जो भी संतान होगी नहीं मेरा जो भी कार्य में हस्तक्षेप आप नहीं कर सकते हाँ। कभी भी प्रश्न नहीं कर सकते उसी और शार, शादी हुआ था ना वैसे ही वो दूसरी है ना इनकी मोहिनी नाम की सत्यवती नहीं नहीं इनकी रुकमां तो दूसरी पत्नी बहुत सुंदर थी बोले मैं शादी तो करूंगी परन्तु मेरे से ननू ना मेरी इच्छा जब भी हो आपको पूर्ण करना पड़ेगा तभी उन्होंने विवाह किया था और मोहिनी में वो माया ही मोहिनी बन के परीक्षा करने के तो एक बार के एक एकादशी का दिन था और रुख मांगा था पहले वाले पत्नी से बच्चा भी हुआ था बड़ा अच्छा तो एकादशी का दिन व्रत में था उसी समय में वो अपना इच्छा पूर्ण करते दूसरी पत्नी आज हमारी इच्छा पूर्ण करूँ बोलते तो तो तो किसी हालत में संभव नहीं उन्होंने कहा तो आपने शर्त क्यों रखा था पहले बोलो उसके दूसरा कोई उपाय बोलूँ दूसरा उपाय आप तो बड़ा लड़का है उसका सिर दे दो या तो मेरे साथ तमाम दोनों में एक तो बोलो सिर तो देंगे नहीं करेंगे किंतु दो दु पहले वाले पत्नी से पूछा ऐसे ऐसा संकट है क्या करूं मुझे संकट के बचने के लिए मेरे तो साम आती है किंतु तो पुत्र से भी पूछना पड़ेगा ना उसके उससे पूछा ऐसे ऐसे क्या करें पिताजी मेरे द्वारा यदि आपको व्रत बच रहा है शरीर क्या है जाना तो आइए मुझे आराम से दीजिए कोई चिंता तभी वो शेर काटने के तभी वहा प्रकट होते भगवान कोई नहीं मेरी माया है का परीक्षा करने के लिए मैंने भेजा था तुम जीत गए बहुत बढ़िया थे रुकमान तो आगे बता रहे देखे ये जो सात ज्वाला बता दिया था ना अग्नि में इसमें जो विधिवत जो आह्वान हवन करता है उसको स्वर्ग आदि की प्राप्ति होता है ये बताने जा रहे तम तम एषु यत्र शात नम नये सूर्यश रश्मतिको से लेना यह आगेसु चरते।, चरते है ना तो यहाँ मतलब कर्म कांडी अधिकारी कर्मी लेजी तो ये शु बोल तो अभी ऊपर बताया ना यजमान नहीं यह तो यजमान है नहीं। कर्मी ए तेसु शब्द से ऊपर के लेना ये ऊपर जो जुआ बताया ना उसमें चरते चरते बोलतो कर्म आचरण तो करता है एक बोलते ऊपर उक्ता है ना युवा में यह मतलब वो जो यजमान है कर्मी चरते का अर्थ होता है कर्म, कर्म का आचरण करते आचर्ण जैसा हवन करता है कवि एक भ्रजमाने विशेषण ना सप्तमी भ्रजमाने विशेषण भ्रजन तो भ्राधा तो है नीप्यमेश hmm. भ्रधा तो है नीप्यमेश तो चरते अर्थात तो ऊपर बताया वह जो सात ज्वाला है ना अत्यंत दीप्यमन है प्रज्वलित होने पर उसमें चरते बोलते आचरण कौती कर्मादि का आचरण करता है और यता कालचतो यता काल बोलते विधिवत यता कालम बोलतो समय के अनुसार एक समय होता है ना उसका संध्या है हाँ जैसा नियम होता है जैसा ऐसा कुछ काल में नहीं होता है प्रातः काल में ही उसको समय किया जाता तो है तो यथाकालमुता आदा आदायन आदायन बोलतो उसको देते हुए अर्पण करते हुए समय अनुसार अग्नि में अर्पण करते हुए मूर्ति के अनुसार तो ठीक है इस प्रकार आहुति तो दे दिया तो आहूति तो नष्ट हो गई लाभ क्या हुआ प्रयोजन क्या इतना बड़ा यज्ञादि किया वो नष्ट होने के बाद फल क्या मिलेगा तो लोग मीमांसकहते नहीं एक अपूर्व उत्पन्न होता है अदृष्ट कहिए अपूर्व वो आपको ले जाते किंतु तो वेदांती कहते ठीक है आपका अपूर्व जड़ है चाहे है अपूर्व यदि जड़ है कि चेतन है जड़ हो तो कुछ करेगा नहीं यदि चेतन बोलते उसको मान दे दो ईश्वर तो नहीं बोलते को महिम नानी क्रतोध्वस्ता कर मानते हो तो ठीक है और जड़ तो दे नहीं सकते इसलिए वहां ईश्वर मानना ही पड़ता है अंतर तक जाके तो इसलिए हाँ व्यवहार में भी स्वामी कोई भी काम करते हैं तो उनके ऊपर भी जो वैस जी ने, ने।, ने लिखा है, आ, है, है। बस ईश्वर का काम इतना ही आपका काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करता हम बोलते ना ईश्वर की इच्छा ईश्वर कुछ न अपने इच्छा नहीं करता तुम्हें बोलते तो हम लोग बोलते ईश्वर की ईश्वर की इच्छा नहीं होती हमारी इच्छाओं को कभी हस्तक्षेप नहीं करता आ, बोलते होगी जो <laughs> होगा? नहीं जैसे बोलते देखिए ईश्वर के हिस्से में तो मैं आऊंगा लोग में बोलते हैं ना ईश्वर के हिच्चे हो तो काम होगा <laughs> बोलते तो है हम लोग तो ईश्वर में कोई इच्छा वो हमारे इच्छा में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता बस इतना है तुम जैसे करेंगे फलमय दो देंगे बस वो उनका हाथ में रखा है भाव पूरा समर्पण भाव है समर्पण भाव जिसको, तो जिसको एकदम जो समर्पित है ऐसा हाँ, है ना हाँ। पूरा सरेंडर कौन अब ऐसा बहुत भक्त है ना सब ईश्वर की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है अपना कुछ ये नहीं सब उसका क्या होता है कौन वो बोलते हैं ईश्वर की इच्छा कुछ नहीं करता ईश्वर नहीं, नहीं रखता है ईश्वर तो वो। वो तो की इच्छा बोलो तुम मेरा स्वरूप हो जाओ <laughs> वो वो भी ईश्वर में इच्छा नहीं वो भी नहीं होती इच्छा ये वो इच्छा वहाँ वो जो जैसा है वो फल देता बस इतना वो ईश्वर की जो कृपा होते जा रहे है उसको लेके इच्छा कर रहे हैं ईश्वर की इच्छा वो बस केवल सृष्टि करते हैं ऐसा नहीं है उनकी इच्छा है एक बस वो प्राणियों को ले उसमें बस बैठे रहते कुछ करता नहीं हो <laughs> आपको प्रकाश देते रहेगा आप काम करो नहीं तो बैठो बाद में है देखिए सृष्टि करते समय एक बार इच्छा करता है फल देते समय बाद में बीच में आपको हस्तक्षेप नहीं करेगा छूट दिया आप बीच में हस्ताक्षेप नहीं करेंगे दो ही बात फल देते समय भी हो अपने ऊपर तो इसीलिए बोल रहे हैं आप तम तम बोलते कर्मी यजमान नयंती एता नयंती एता मतलब वही एता सूर्य से रश्मो अर्थात ये सूर्य के जो रश्मि है ना लेकिन आपने आहुति दिया आहुति तो नष्ट हो गई तो आहुति का दो भाग माना है नष्ट हुआ एक तो सूक्ष्म रूप से यजमान के अंदर रहता है में बताया बाद में अंतरिक्षों को आह उसमें आहुति बनाकर वायु को समिदा बनाकर ऊपर जाते दो भाग किया एक तो यजमान के अंतकरण में रहेगा और दूसरा क्या है वो अंतरिक्ष को आहुति बनाकर उसको सूर्य रश्मि को माध्यम बना करके वो सूक्ष्मी से ऊपर ले जाते ऐसा माना तो इसलिए बोल रहे एकता रश्मयो ये सूर्य की रश्मि है ना ये क्या करेंगे तम यजमान उस यजमान को न तो सूर्य का रश्मि क्यों ले जाएंगे उसको अर्थात आप आहुति दिया अग्नि अग्नि में है ना तो वो ले जाना चाहता मतलब ये सूक्ष्म और सूर्य का रश्मि एक आकार होता है। और सूर्य का रश्मि को आलम्बन करके ही वो वहां ले जाता इसलिए रश्मय यत्र देवान कहाँ ले जाते उसको यत्रा यहा देवान अर्थात देवा अग्नि आदि जितने भी है ना वरुण आदि उन देवानाम पति उन देवतों का जो पति पति बोलो मालिक एको एक जो पति आता इंद्र आदिवासहा जो निवास करता है अतः ये सारे देवतों का एकमात्र स्वामी है इंद्र, जहां निवास इंद्रवास अतः वो स्वर्गलोक में ले जाता संक्षेप से बोल दो स्वर्गलोक में पहुंचाते बस इतना है अभी देखिए यहाँ थोड़ा दिया तो नहीं है यहाँ सूर्य रश्मा ही वो कहा है कौन तो ले जाते सूर्य की रश्मि और रश्म तो मतलब उत्तरायण मार्ग होगा अर्थिराज मार्ग है ना यह तो धूमादी मार्ग है धूमादि मार्ग से जाता है ना तो ये सूर्य रश्मि तो उपलक्षित मतलब सूर्य रश्मि का जो है ना ये उत्तर दक्षिणायन मार्ग की देवता वो सूर्य लक्ष्मी से उपलक्षित है ना दक्षिणायन मार्ग के अभिमानी देवता है वो जाने के प्रक्रिया बताए कैसे जाता है पहले आपने रात्रि अभिमानी को प्राप्त करता है हुमाभिमानी उसके बाद शुक्ल पक्ष कृष्णपक्षाभिमानी कृष्णपक्षाभिमानी के बाद दक्षिणायन अभिमानी संवसर को प्राप्त नहीं करता है गर्मी है न संवत्सर को नहीं प्राप्त करता है तो शीरा दक्षिणाभिमानी के बाद है, वो सूर्याभिमानी को प्राप्त करता है सूर्याभिमानी के बाद चंद्र को प्रवेश करता है चंद्र चंद्रलोक ऊपर है अच्छा हाँ सूर्य सूर्यलोक के बाद चंद्रलोक तो इसका मतलब ये चंद्र नहीं होता शिव उसके बाद यहाँ तक वो कर्मी का स्थान वहाँ तक है इसलिए सूर्य के रश्मि के द्वारा सूर्यलोक होते हुए चंद्रलोक में दारे, दारे। ले जाते ले जाती देवता रश्मि नहीं ले जाती यहाँ कुबैता व्यायाम होता करके ब्रह्मसूत्र में विचार किया है उसके जो आतिवाहिक देवता है ना वो ले जाते रश्मि नहीं ले जाते यहाँ तो सांकेतिक शब्द दे रहे हैं इसका स्पष्ट विचार क्या है ब्रह्मसूत्र रश्मि नहीं ले जा सकते क्योंकि रश्मि मार्ग हो या जड़ और जाने वाला कर्मी भी क्या है जड़ नहीं सम्मोन युवा वहाँ बोल दिया निकलते समय एक बार उसको ज्ञान रहता है सभी ज्ञान बहुत उसके बाद है सम्मोहन इवा तो मार्ग भी जड़ हो गया जाने वाला भी जड़वत।, जड़वत तो इसलिए देवता ही ले जाते हैं उनको इसका नाम है आतिवाहिक देवता रश्मि शब्द से लेना देवता में जो चंद्र को लिया जाता है वो तो चंद्र चंद्र <coughs> तो यही देखिये थोड़ी भाषा पर देखो सरल एक अर्थ कर अग्निजुवा भेदेशु साथ बता ना काली कदा उस अग्नि अग्निभेदेश यो अग्नि अग्निहोत्री या कर रहा है है ना नजमान अग्निहोत्री कर चरती काम चरती आचरती कौन अग्निहोत्रादी अग्निहोत्रादी कर्म का आचरण करता है कभी कविभाजमा है न मंत्र में उसका कर दीप्यमेश है दीप्यमन यल ये यलच यहाँ काला सभी कर्म सभी काल में नहीं होता है उसका निर्दिष्ट है अमूक काल में यही कर्म कर सकता है जैसे प्रातः प्रातःग्निहोत्र रहे, और सायंकाल में यदि करें नहीं होगा सायंकाल अग्नि होता रहे, वो प्रातः में नहीं कर सकते काल भी तक नहीं कर जो आहुति जिस समय देना है उसी समय में इसलिए बोल यथाकालम यजमान यजमाना यजमानम आददान तो यजमान के द्वारा दी हुई आदादा उचिक कर रहा यमान हम आददाया आदा बोल तो लेते हुए कौन आहुतया आददाना आहुता यजमान के दिया यजमान के द्वारा दिया हुआ जो भी आहूति mm -hmm. समय के अनुसार यजमान उसी का अर्थ कर रहे हैं मंत्र में न आददाना ये निर्वर्तिता निर्वर्ति यजमान के द्वारा संपादित यजमान के द्वारा यज्ञ करके संपन्न बोलते उससे पूरा एक प्रकार से अच्छे प्रकार से अनुष्ठान किया हुआ कर्म किया हुआ निर्वर्तित बोलते सम्पादिता सम्पादिता तो ये द्वारा अच्छे प्रकार से संपादन किया हुआ जो आहुति कर्म तम तम बोलते यजमान नयंती नयंती बोलते प्रापयंती प्राप्त करवाते कौन एता आहुत यो यदि हुई आहूति है ना वो आहुति नहीं है आहुति अभिमानी मार्ग अभिमानी देवता एकता आहुत य इमा बोलते आहुति अनना बोलते यजम यजमा के द्वारा संपादित किया हुआ ये जो आहुति है वह ले जाते है इमा आहुत है अनैन बोलते यजमान निर्वर्ति सूर्यश रश्मूत्व शीधा नहीं आहूति माने उनका देवता लेना जो हाँ, तो ले तो अलग अलग, अच्छा, अलग, -अलग दक्षिणायन से जाएंगे ना ये हाँ। तीन ही मार्ग है शास्त्र में गर्मी के लिए दक्षिणायन मार्ग और उपासक के लिए उत्तरायण मार्ग ये दोनों नहीं जाए सोम्रेश तो दक्षिणायन को जाने वाले के लिए ऐसा तो रात्रि से अपना धूम धूम से रात्रि रात्रि से धूमा भी माने धूम से मानी देवताओं के लिए आहुतियाँ दी है वो देवता नहीं देवता सभी को देना पड़ता है ले जाने वाले देव निर्दिष्ट है अच्छा। वो देवता नहीं आहुतियाँ आप देख सभी को दिया पीछे बताया था ना तो विश्व देव बोलते घू से लेकर सारे देवता को दिया जाता है ये ब्रह्म आदि ने बताया विश्वदेव बोल दिया ना नहीं दिया था विश्व देवल तो सारे देवतों का आवती दिया उसमें भू स्वाहा बुआ स्वाहा यहाँ से प्रारंभ करेंगे जितने भी देवतों को दिए प्राणाय स्वाहा अग्नय स्वाहा सभी आवती के गिना है उसमें ले मिचौड़ी प्राणी तो परंतु ले जाने वाले निर्दिष्ट देवता है अच्छा इसका पड़ाव हुआ था जैसा ये जो उपासक जो जाता है न वो चौदहवें पड़ा में जाके ब्रह्म में जाता है बीच में तेरह पड़ाव आता है उनका सीधा नहीं जाता फिर उनको होश रहता है यजमान को उस समय मैंने वहाँ जाने के बाद तो निकलते समय वैसे है ना विज्ञान वो उसमें तस्या हृदय अग्रम प्रद्योता थे सबिज्ञान अवान भवती निकलते समय एक बार पता रहता है तो ये सब ऋषियों ने तो देखा होगा ऐसा ऐसा हाँ ऋषि देखा शास्त्र पता ऋषियों ने देखा मालूम पड़ता है ऋषियों को इसका भी सूक्ष्म शरीर का भी दर्शन होता है स्वती बोल रही सभी भवति निकलते समय एक बार उसको ज्ञान होता है एक तो पहले होता है सारे इंद्र समेट करके अभी जाने दो बार होता है इसलिए देखिए बहुत लोग मरते समय है न कभी कभी एकदम प्रसन्न रहते हैं तो कभी कभी इतने देखो आंसू पटकते रहते बिल्कुल धोते रहते बोल नहीं सकते उनको दिख रहा है आगे क्या लोग जाना है करके तो वहाँ आता है उसको कि महम पुण्य म मैंने पुण्य क्यों नहीं किया ये सुंदर शरीर में लाता उसको जो भोग के ले वो उस समय सोता, है उस समय उसको होश आता दोनों चीजें हैं पाप क्यों किया, पुण्य क्यों नहीं दोनों तो उसके उस समय होश आता है जोश नहीं अभी जोश है होश नहीं तो होश और जोश एक साथ आ गए वो महात्मा हो गए उसको महात्मा माना जाता है तो इसलिए हम बता रहे हैं इम अने वर्ति सूर्यशूत्व सीधने hmm. सूर्य का रश्मि में परिवर्तन होकर मतलब अपूर्व मल्ल अपूर्वन कर रश्मिद्वार रश्मिद्वार यहाँ ले जाते यूं ये सप्तम ये यगे देवा ये जिस्वर्ग मे दवा पति देत का मालिक इंद्रहा एकहा एक ही इंद्र है ऐसा सर्वानुपरी सभी से ऊपर है सभी देवतों का मालिक है सभी से ऊपर है ऐसा जहाँ निवास कर रहे है देवतों का अधिपति उस लोक में ले जाता है सर्वा सर्वान ऊपर ही अधिवसती इसलिए आदिवासा अधिवास का मतलब सभी देवतों से ऊपर मतलब श्रेष्ठ रूप से निवास करता है इसलिए वो अधिवासा ऐसा स्वर्गलोक में जहाँ इंद्र निवास करता है वहाँ ले जाता है किसको कर्मी को यजमान ओम पूर्णम दहा